आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ श्री रामानंद मोदी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो महामंत्री हैं अग्रसेन हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के विद्यानगर में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अग्रवाल समाज सेवा समिति के विशेष रूप से डहर का बालाजी उस जगह पर और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं तो आइये उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से रामानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं तो सबसे पहले 90.4 चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा की जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए उपयोग समझा और मुझे समय दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे अनुभव को यहाँ पे शेयर करने के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूँगा की आप अपने बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है और आप क्या करते वारे? मेरे परिवार में मेरे से बड़े चार भाई हैं ये दो सिस्टर हैं मेरे पिताजी मैं जब 14 साल का था तभी वो उनका स्वर्गवास हो गया था लेकिन मेरे दो चार बड़े भाई थे उन्होंने मुझे पिता के समान प्यार दिया मुझे पाला व पूछा और मुझे मेरी शिक्षा कराई और मेरे लिए व्यापार की व्यवस्था की तो मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ मेरे परिवार का मेरे मित्रों का मुझे ऐसे समय में बहुत सहयोग दिया और मैं आगे भी ऐसा सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि परिवार में सब मिलजुल कर रहे उससे इस टाइप की कठिनाई किसी जीवन में आती है तो वो कैसे निकल जाती है उसका पता नहीं चलता रामान जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और महामंत्री हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के तो इसमें किस तरह का कारोबार होता है किस तरह का कामकाज काज होता है उसके बारे में बता महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल अग्रवाल समाज की एक संस्था है जिसके अंदर गरीब परिवारों का और जो निर्धन लोग हैं उनका कम पैसे में लेके इलाज किया जाता है और समाज ने मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा मैं अभी महामंत्री हूँ पहले भी इसमें महामंत्री रह चुका वैसे मैं इस संस्था से पिछले आठ साल से जुड़ा हुआ हूं और मुझे सेवा का मौका मिला और मेरा खुद का भी स्वभाव और मानव सेवा में शुरू से रहा है इसलिए मुझे यहां पे काम करने में बड़ा आनंद आता है और मैं जो भी इस चैनल से सुन रहे हैं उन लोगों से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि उनको जब भी समय मिले और सेवा करने का मौका मिले तो उसे गंवाए नहीं और उस सेवा करने का मौके को चूके नहीं और लोगों में भावना पैदा करे कि आपकी एक छोटी सी सेवा कभी कभी एक आदमी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन जाती है और उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है जो उसका कितना लाभ उसको मिला कितना आपको मिला वो आदृश्य होता है लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य होता है तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि वो अपने पास में किसी को तन से मन से वाणी से जैसे भी सेवा कर सकते हो उसे सेवा करनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आपने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के बारे में बताया और वहाँ पर आप काफी समय से सेवा दे रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से अग्रसेन हॉस्पिटल के जो मेन लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मेन लक्ष्य है कि आजकल जो मेडिकल लाइन में लूट खसोट मसी हुई है आदमी आदमी को खा पैसे के लिए लालच में लोभ में तो वो महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल का ये उद्देश्य है कि वाजिब पैसे लेके मरीजों को वाजिब इलाज मिले और उसको कहीं भी उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो और उसका पूरा पैसा जो खर्च करता है मेडिकल पे उसका मेडिकल लाइन पे विश्वास हो कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं होती है और उसके पूरे जो पैसे खर्च करता है उसका पूरा लाभ उसको मिले यह हमारा उद्देश्य है जिससे हर आदमी और इलाज कराने से आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर से मिलने में पहले ही वो मेंटली इतना डिप्रेस हो जाता है कि मैं जाऊंगा पता नहीं वो क्या बताएंगे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे तो आधा बीमार तो होता ही है आधा वो बातें सुन कर लोगों की और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे महाराजा अस्पताल में आए प्रारंभिक हमसे लाभ लेवें फिर जो सेवा हम कर सकते हैं उसकी सेवा करेंगे अगर हमारे वहाँ वो सेवा उपलब्ध नहीं होगी तो हम उसका उचित मार्गदर्शन करेंगे जिससे उसको वाजिब पैसे में दूसरे अस्पताल में भी इलाज लेने में किसी भी तरह का भय पैदा नहीं हो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से सेवा कार्य हो रहा है। आजकल जैसे मेडिकल फील्ड की अगर बात करते हैं हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा बिल हमारे बीच में आ जाता है तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक सेवा कार्य है जहाँ पर लोगों को कम पैसे में अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में जैसे कि हाँ हमारे सभी युवा साथियों को देखते हैं तो अपना करियर के बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं तो आप अपना जो करियर हैं या अपने आप पैरों पर पे खड़ा करने के लिए आपने क्या किया कैसे आप इस्टेब्लिश हुए अपने आप में मुझे मेरा करियर बनाने में ज़्यादा दिक्कत महसूस इसलिए नहीं हुई कि हमारा एक जॉइंट फैमिली थी और मैं फैमिली में सबसे छोटा था तो मेरे जो बड़े भाई थे तो उन्होंने मेरे को हर जगह हर तरीके से सहयोग किया और मैंने कोई गलती भी की तो उसको उन्होंने कैसे ख़त्म की उसको मुझे पता नहीं है उन्होंने हमेशा मेरा पॉजिटिव वे रखा और मैं आगे बढ़ता गया और कैसे जीवन में समस्या सबकी आती है और मेरे भी आई लेकिन मुझे पता नहीं वो समस्या कब तो आई और कब चली गई ये मेरा सब मेरे परिवार का मेरे मित्रों का समाज का मुझे हमेशा सहयोग मिला इस बारे में मैं भी सबके प्रति हमेशा और पॉजिटिव रहा और समाज का सपोर्ट भी मेरे पॉजिटिव रहा तो समस्याएं जीवन में सबके उतार चढ़ाव आते हैं वो मेरे जीवन में भी आए लेकिन मैं उनको इसलिए मेरे याद नहीं है वो उतार चढ़ाव क्योंकि सबका सहयोग बराबर जैसे भी कोई समस्या आती थी तो स्वतः ही मिलता जाता था तो इसलिए मेरा जीवन बड़ा मैं सभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं होता है कि जीवन में कठिनाई क्या चीज़ होती है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रामानंद जी और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो है आ, संगीत हमें बहुत अच्छा फील कराता है तो आपका संगीत के साथ क्या तालमेल है मुझे संगीत बहुत पसंद है लेकिन संगीत में मुझे फिल्मी गाने में पुराने गाने पसंद है और ज़्यादातर मुझे भजन जो है चाहे वो पुरानी फिल्मों के हो चाहे आज के युग के हो मुझे भजन सिंगिंग में ज़्यादा पसंद है तो जो भी भजन होते हैं उनको मैं रिकॉर्ड भी रखता हूँ और सुनता भी रहता हूँ उससे मेरे को सुनने से बहुत शांति भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है तो मैं सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जब भी आपको कोई असुविधा लगे आप कोई डिप्रेशन में हो तो कोई भी संगीत जो आपको पसंद हो तो सुनना चाहिए उससे आपको काफी लाभ मिलेगा ये मैं आप लोगों से अपील कर दूँ अच्छा जो भजन आप बहुत सुनते हैं उसके बारे में बताइए एक कोई भजन जो बहुत पसंद करता है मुझे जो प्रार्थना के रूप में जो भजन होते हैं वो ज्यादा पसंद है जैसे ऐनाद अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन जाने क्या क्या कराए कुछ बन पाया अपने बनाए हे अब तो ऐसी कृपा हो जीवन हर तक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए यह मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए यह मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपाओ जीवन निरल थक जाने न पाए अपने ही मतलब की कहकर, कहकर संसार में ही आशक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए के नात अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जगा दो फिर सो न जाओ अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ चा हूं और पाओ संसार का कुछ भैरन जाए मैं आप को चा हूँ पाओ संसार का कुछ भैर जाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थक बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया है रामानंद जी आप सुन रहे हैं रेडियमोज वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही जीवन के साथ जुड़ी हुई जो खास अनुभव है वो हम लोग सुन रहे हैं तो आइए वर्तमान समय को देखकर संसार की जो सिचुएशन है लोगों की जो सिचुएशन है आजकल हम लोग टीवी या न्यूज देखते हैं या न्यूज पढ़ते हैं उसमें कहीं कही ना कहीं एक चिंता की बात हमारे बीच में आते हैं तो इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? जो अखबार में या न्यूज चैनल में सब तरह की खबरें आती है कुछ तो डिपेंड करता है कि अपने कौन सा चैनल ऑन करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं तो अपना सिलेक्शन कई बार गलत हो जाता है पेपर में पेपर वालों की भी सब तरह की न्यूज़ देना उनकी ड्यूटी है लेकिन आपको कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है ये आपकी भी ड्यूटी है कि मुझे कौन से पर विचार करना है कौन से मैं मेरे जीवन में मेरे मतलब की बात है मैं उसको ग्रहण करूं ना कि नेगेटिव न्यूज़ को बातों को समझना जरूरी है लेकिन उनको ग्रहण करना ज़रूरी नहीं है तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप चैनल्स में जो अच्छी बातें हैं उनको रिसीव करें और गंदी बातों को रिसीव नहीं करें तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा क्योंकि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं करो आप खुद को ही बदल सकते हो उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं खुद को बदल सकते हैं दूसरों को नहीं ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे आइए आगे बढ़ते हैं और अग्रवाल समाज के साथ आप जुड़कर जो सेवा कार्य किया है उसके बारे में बताइए आप पूर्वाध्यक्ष भी रह चुके हैं तो कौन कौन से कार्य आपने किए हैं उसमें उसके बारे में मेरा समाज के प्रति दृष्टिकोण रहता है कि कोई भी समाज के लिए स्थाई चीज़ बने जो कि हमेशा जीवन भर लोगों के काम आती रहे उसके लिए मैंने हमारे समाज के लिए और घर के बालाजी के अंदर और जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी लिया था उसमें निर्माण कार्य बाकी है वो कहने पर सब लोगों से सहयोग लेके उसमें निर्माण कार्य किया जाएगा और समाज के लिए अधिक से अधिक लोगों को और जोड़ने का मेरा उद्देश्य रहता है जो आपस में गलतफहमियाँ होती है उसको दूर करनी चाहिए कई बार छोटी सी बात के लिए समाज में परिवार में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं गलतफहमी के लिए तो कोई भी बातें अपनी रखने में दूसरे की सुनने में अच्छा रहता है जिससे गलतफहमी दूर होगी समाज का भी उसमें भला होता है परिवार का भी भला होता है और देश भी भला होता है तो मैं और लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप जहां भी जुड़े हुए हो जिस भी संस्था से जुड़े हुए हो, तो उसमें संवाद का चलते रहे आपस आप में बातचीत होती रहे दूर होती रहे, और समाज में पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना चाहिए जाते जाते मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी दो तीन बार आए हैं तो आपको वहां जाकर माउंट आबू में भी आप आए हैं तो उसके जो अनुभव हैं वो थोड़ा सा मैं हमारे मित्र राजेश जी अग्रवाल हैं उनकी वजह से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था और उन्होंने मुझे दो या तीन बार माउंट आबू ले जाने के लिए प्रोग्राम बनाया तो मैं उसके अंदर उनके साथ गया तो वहाँ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा वहाँ पे जो डिसिप्लिन था काम का सुबह जल्दी उठने का मेडिटेशन का और जो भी अपने जीवन में रोज बातें आती है सब तरह की आदमी के जीवन में कठिनाई भी आती है अच्छी बात भी आती है उसमें किस तरह से आप एक दृष्टिकोण से रहकर उसका कैसे आनंद ले सकते हो ये सब बातें वहाँ पे सिखाई जाती है कैसे दूसरे लोगों से व्यवहार किया जाता है कौन सी बात आपको अच्छी लगती है कौन सी बात दूसरे को अच्छी नहीं लगती उसके बारे में भी महसूस कराया जाता है कई बार हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि हमारी बात ही सही है उसकी वजह से काफी झगड़े पैदा हो जाते हैं। वहां जाने से ये पता लगा कि आपकी बात सही हो सकती है लेकिन अगले की बात भी सही हो सकती है उसमें भी अपना दृष्टिकोण जाने से मेरा बदला और उससे मुझे बहुत लाभ मिला बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हो तो आइये जाते जाते मैं कहूंगा रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के लोग तो उन सभी के लिए एक संदेश मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि व्यापार करना कर्म करना आप सबकी ड्यूटी होती है परिवार को पालना भी आपकी ड्यूटी होती है इसके साथ साथ आप समाज के लिए कुछ सेवा भाव रखें और देश के लिए भी आपका कुछ सेवा भाव होना चाहिए वो भी उतना ही जरूरी है जितना आप अपने परिवार को जरूरी समझते हो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रामानंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम अपना कर्म जरूर करें परिवार की पालना भी जरूर करें, उसके साथ में समाज के साथ भी जुड़े समाज के लिए भी अपना योगदान दे ये भी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपका ये संदेश बहुत ही अच्छा लगा हो तो जरूर कुछ काम समाज के लिए भी करे ऐसी मैं भी शुभकामना करता हूँ तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडमोडी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करो वह योगता दो सतकर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो वह योगता दो सतकर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो नर्तन है साधन भव सिंधु तरलो ऐसा समय फिर आए नए नर्तन है साधन भव सिंधु तरलो ऐसा समय फिर आए न आए थे नाते अब तो ऐसी कृपा हो जीवन तक जाने न पाए हे दाता मानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना दो हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना दो आनंद मैं भी जानी बना दो मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए आनंद में भी जानी बना दो मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए गई नाथ अब तो ऐसी हो जीवन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 नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निर थक जाने न पाए जीवन निर थक जाने, जाने न पाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए जीवन निरर्थक जाने न पाए सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा मैया की